राधारानी के पास इसका अर्थ मैंने कुछ और बताया था और आज उद्धव जी महाराज जब कह रहे हैं तो उसका अर्थ कुछ और शब्द वही भाव बदल गया नाहम तवांकृ कम क्षणार्ध मद के शव त्य सही नाथ या नाथ कहने का भाव नाथी याचने धाती है अरे मैं आपसे याचना कर रहा हूं या नाथ का मतलब मैं आपसे याचना कर रहा हूं या नाथ का मतलब केवल स्वामी नहीं होगा जो नाथ कह रहे हैं उसका मतलब केवल स्वामी नहीं होगा यहां नाथ का मतलब है स्वामी मैं आपसे याचना कर रहा हूं यह पूरा बात किया जाएगा इसका नाथ में इतना है हे स्वामी मैं आपसे याचना कर रहा हूं क्या आप याचना कर रहे हो नाथ स्वधाम नये माम ये याचना है याचना यानी नाथ शब्द का जो प्रयोग है इसको कोई साहित्य ढंग से साहित्यिक दृष्टि से अगर देखे तो इसके ऊपर महाराज न्यौछावर कर देगा अपना नाथ सब ऐसा यहां आ गया जुम समुद्स नाथ अन्नाथ सुधाम मैं माँ बी हे स्वामी आपके साथ सोया बैठा घूमा स्नान किया खेला भोजन किया हे स्वामी हम भक्तगण आपका कैसी परित्याग कर सकते संयासनाटन स्थान स्नान क्रीडाशनादिशु कथम ताम प्रियमात्मान वयम भक्ता त्यजे स्वामी आप चले जाओगे तो हमको माया व्याप्त हो जाएगी ऐसा नहीं है ये माया हमको व्याप्त नहीं हो सकती है ये हमारी गर्भोक्ति है लेकिन गर्भोक्ति अपने बल पर नहीं है स्वामी तुम्हारे जूठन के बल पर है ये हमारी गर्भवोक्ति है लेकिन अपने बल पर नहीं हमने तुम्हारा जूठा खाया है जिसने तुम्हारा तीज प्रसाद दिया है जिसने तुम्हारा उत्शिष्ट खाया है उसको माया व्याप्त नहीं हो सकती है राम जी उच्छिष्ट भोजन उदासहा तो मायाम जय हम दास हैं आपका उच्छिष्ट पाया है स्वामी आप जिस बर्तन में पाके उठ जाते थे वो बर्तन उद्धव के पल्ले पड़ता और उद्धव इतना भाग्यशाली है और वो भाग्यशाली माया के द्वारा भागा नहीं बनाया जा सकता स्वामी उसको तो तुम भागा बनाओगे अगर उसको छोड़ के चले जाओगे उद्धव माया के द्वारा भागा नहीं बनाया जा सकता श्री ठाकुर जी के चरणों में बड़ी प्रार्थना की उन्होंने ठाकुर ने कहा हम तुमको भगवत तत्व का उपदेश करने रहे जो तत्व तो हमने कभी ब्रह्मा को दिया था ब्रह्मा ने नारद को दिया नारद ने व्यास को दिया उसी तत्व का उपदेश हम तुमको करने जा रहे हैं देखो भैया उस तत्व के उपदेश के पहले एक बात सुन लो कि किसी से कोई गुण मिल जाए तो उसको स्वीकार कर लेना घमंड नहीं करना चाहिए कि हम तो बहुत बड़े हैं हम इससे क्या लेंगे ऐसा नहीं करना किसी से कोई गुण गुरु तुरंत ले लो गुरु बना लो गुरु का मतलब कि उससे दीक्षा मत लो गुरु नहीं बदला जा सकता इतना याद रखना सनातन धर्मी हो गुरु नहीं बदला जा सकता मंत्र नहीं बदला जा सकता इष्ट नहीं बदला जा सकता समझे ना इष्ट एक होगा दूसरी ओर अगर हम आंखें करें तो फोड़ दी जाए आंखें वही हाँ वो इष्टकर अगर कुर्ता पहन के आ गया धोती पहन के आ गया अचला पहन के आ गया आड़ा तिलक लग लगा के आ गया बेड़ा तिलक लग लगा के आया खाना तिलक लग लगा के आया बिंदी लगा के आया तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, है लेकिन उसकी जगह कोई दूसरा आ जाए मजाल है, है संभव इष्ट एक होगा जिसका एक इष्ट नहीं होगा उसके जीवन में अरिष्ट भरा रहेगा मेरी बात नोट कर लो कि तुकबंदी नहीं है जिसका एक इष्ट नहीं होगा उसके जीवन में अनिष्ट ही अनिष्ट आते रहे आपके जीवन से अनिष्ट मिट जाए इसके लिए एक तरीका है आपका कोई इष्ट होना चाहिए और इष्ट एक होना इष्ट कभी नहीं बदला जा सकता गुरु कभी नहीं बदले जा सकते मंत्र कभी नहीं बदला जा सकता सीखा सबसे जा सकता है सीखा मेरे बहुत से गुरु हैं मेरे बहुत से गुरु ऐसा सी दत्तात्रेयी जी महाराज कह रहे हैं मेरे बहुत से गुरु गुरु मरे उस विषय के अंधकार के निवर्तक हैं तत्त विषयों के अंधकार के निवर्तक हैं वो ये तावता वे गुरु मेरे बहुत से गुरु कौन कौन है महाराज पृथ्वी बायुरा काशम आपो ग्श्चंद्रमा रवि पतंगो मधुकृत गज मधुआ हरिणो मीन पिंगला कुररो भक कुमारी शरखत सर्प ऊर्णना भी सुपे सकृत ए ये सारे के सारे मेरे गुरु हैं इनसे मैंने कुछ सीखा है।, है इनसे सबसे मैंने कुछ सीखा है पृथ्वी मैंने पृथ्वी से सीखा है क्या सीखा है कि पृथ्वी के ऊपर आप कितना घमा करते हो महाराज क्या क्या अनर्थ इस धरित्री पर नहीं करते हो पैरों से ठोकर मारते हो किसी के ऊपर सब कुछ कर देते हो गंदा से गंदा काम करते हो लेकिन ये पृथ्वी सह लेती है सब सह लेती है अगर उससे नहीं सहा जाता कुछ तो ठाकुर से भी नहीं सहा जाएगा अगर उससे नहीं सहा जाएगा तो ठाकुर से भी नहीं सहा जाएगा राम जी इसका नाम क्षमा है इसका नाम रसा है ये सह करके भी आपको रसब प्रदान करती है इसलिए इसका नाम रसा है सह लेती है इसलिए इसका नाम क्षमा है सब कुछ सह लेती है इसलिए इसका नाम सरवण सहा है और सब कुछ सह करके भी आपको सब कुछ देती है इसलिए इसका नाम पशुपति है स देती है ये हमने पृथ्वी से सीखा कि अपने दिए का घमंड मत करो लोगों की बर्दाश्त करो अपने दिए का अपने दिए हुए का घमंड मत करो लोगों का बर्दाश्त करो ये हमने पृथ्वी से सीखा अब थोड़ा थोड़ा छूते चले जा रहे हैं वायु से हमने सीखा है कि आसन करो वायु वहां से आ रही है। देखो वो, वहां से उस पेड़ के पास से चली यहां पर आप बैठे हैं वहां पर महाराज रिष्टा था वहां तक की वायु दुर्गंधित हो गई यहां पर आपने बढ़िया बढ़िया एकादमन गुलाब रख दिया यहां पर वो वायु कैसी होगी? ठीक है सब कुछ आता रहता है जीवन में सब कोई बात नहीं हम तो ज्यो कहते हैं इसका नाम है वायु से सीखना आकाश से हमने सीखा कि व्याधियां तो शरीर की है मन की कोई आत्मा की कोई व्याधि नहीं होती जितने घटाकाश पटाकाश मठाकाश हैं सारे के सारे आकाश हैं तो घट छूट गया तो भी आकाश पट छूट गया तो भी आकाश तो मट छूट गया तो भी आकाश आकाश तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है इसी प्रकार आत्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र वो तो नित्य दास है ठाकुर हमने बताया था आपको कि आत्मा नित्य दास है ठाकुर का ठाकुर नित्य स्वामी है राम जी ये हमने सीखा आकाश से आपा मैंने जल से सीखा जल से क्या सीखा के जीवन को सरस बनाओ स्निग्ध बनाओ पवित्र बनाओ ये हमने जल से जीवन को सरस बनाओ स्निग्ध बनाओ और पवित्र बनाओ क्या क्या हो गया भाई हाथ हाथ हाँ में कुछ लग गया क्या करोगे महाराज अरे बोलो क्या करोगे हाथ अब हाँ पवित्र हो गया है क्या करोगे जल से जल से पवित्र करो जल से पवित्र बनो जल की तरह हम जी सरस बनो जल की तरह वही रस है वही रस है उसका नाम भी रस है इसका नाम भी रस है राम जी इस तरह से बनो जल की तरह ये हमने जल से सीखा हम चंद्रमा से हमने सीखा कि घटना और बढ़ना ये जो भी है ये तो सब शरीर का धर्म है आत्मा का धर्म नहीं हम तो देखो पूर्णवासी को पूरे हो जाते हैं हम आवश्यक गायब हो जाते हैं चंद्रमा कहता पूर्णवासी को पूरे और अमावस्या को हम गायब क्या फर्क पड़ता है कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसी प्रकार सूर्य से हमने सीखा कि संग्रह करो लेकिन अपने लिए मत करो संसार के लिए करो सूर्य अपने किरणों के द्वारा जल का संग्रह करते हैं और जल को संसार के लिए बस देते हैं हमने कबूतर से सीखा है कबूतर था महाराज अपने बच्चों के साथ एक घोसला में रहता था एक दिन बहेलिया आया कबूतर कबूतरी बाहर गए थे बच्चे जाल में फंस गए कबूतरी आई हा पुत्र हा पुत्र कहकर वो भी गिर पड़ी कबूतर आया हा प्रिये हाँ कि वो भी गिर पड़ा इस प्रकार से आसक्ति से जब मरती हुई हमने देखा तो मैंने कहा कि इस प्रकार आसक्ति होनी ठीक नहीं कर्तव्य का पालन करना ठीक बच्चे के प्रति बच्ची के प्रति पत्नी के प्रति पति के प्रति माँ के प्रति बाप के प्रति जिसकी प्रति जो कर्तव्य है कर्तव्य का पालन करो इस संसार में व्यवहार करो और ठाकुर से प्यार करो ये हमने सीखा है अजगर से सीखा है, है इसमें बहुत से साधुओं के धर्म हैं बहुत से बाण प्रस्तियों के धर्म हैं बहुत से गृहस्थों के धर्म हैं ये अलगाव में करता लेकिन मेरे पास तो समय व्याख्या करने के लिए तो अलगाव क्या है ना तो अजगर का धर्म है राम जी बड़े रहो ठाकुर के साथ ठाकुर के भरोसे आश्रय ठाकुर का हो मन में ठाकुर हो जीवा पर ठाकुर हो जो मिले वो ये मत कहो कि खराब है कदन हो चाहे मधुरा हो कैसा भी हो जो मिले थोड़ा मिले तो पे थोड़ा मिले तो संतुष्ट हो जाओ ज्यादा मिले तो पार। पार। राम जी जैसा भी मिले वैसा पाले ये नहीं हम तो ये नहीं पाएंगे हम तो ये नहीं पाएंगे कुछ नहीं ठाकुर अगर आपके मन में ठाकुर हैं तो आपको उसमें सो, सोचना नहीं पड़ेगा महाराज ठीक आपका मंगल करेगा ये हमने अजगर से सीखा है और समुद्र से हमने ये सीखा है कि दूसरों की वृद्धि देख करके प्रसन्न हो जाओ समुद्र बढ़ता भी है और समुद्र घटता भी है लेकिन न बरसा के जल से बढ़ता है और न गर्मी के तपन से घटता है गर्मी में घटता नहीं बरसा भी बढ़ता नहीं जो पूर्ण चंद्र को देखता है तो बढ़ जाता है चंद्रमा की कलाओं के साथ बढ़ता है चंद्रमा की कलाओं के साथ घटता है भाव कि दूसरों की प्रसन्नता देख के बढ़ जाओ और दूसरों की अप्रसन्नता देख करके दुखी हो जाओ ये हमने समुद्र से सीखा है रामजी हमने परवाने से सीखा है पतंग से पतंग से सीखा है कि रूप के ऊपर आशक्त तो मत हो अन्यथा मेरी तरफ प्राण दे दोगे राम जी हमने हाथी से सीखा है कि ज्यादा स्त्रियासक्त नहीं होना चाहिए स्त्रै नहीं होना चाहिए नहीं मर जाओगे इसी प्रकार से महाराज जी हमने हर् से सीखा है कि ग्राम्य गीत के ऊपर मत लगाओ अन्यथा समाप्त तो हो जाओगी देखो मैं मर गया और रामजी मछली से हमने सीखा कि वाणी को अपने वश में करो जीव को ज्यादा चटुली बन बनाओ नहीं तो देखो जीव की चटुली बनने से मैं पगड़ी गई पिंगला नाम की वेशिया थी वो महाराज क्या करती थी राम जी वो पिंगला नाम की वेशिया क्या करती थी महाराज जी वो थी तो विदेहनगर की विदेहनगर की वेशिया लेकिन वो शरीर को बेचती थी एक दिन बैठी रही सच बज धज के संवर के कोई आया नहीं है? दस बजा नौ, नौ बजा दस बजा ग्यारह बजा बारह बजा एक बज गया अंत में सारा श्रृंगार उतार करके और पश्चाताप करने लगी कि इतनी प्रतीक्षा तो मैंने ठाकुर की की होगी कि मुझे ठाकुर और उसी समय उसको ज्ञान हो गया और सब कुछ छोड़कर के संसार से निराश होकर के आशा ही परम दुखम नई राष्ट्रम परमम सुखम सर्वा आशाम परित्यज्य सुखम सुस्वाप पिंगला सुनिए मैं एक कूड़र नाम का पक्षी था मुख में मांस का टुकड़ा लेके जा रहा था और सारे पक्षी इधर से कोई उधर से दौड़ रहे थे उसको मार रहे थे छीनने की कोशिश कर रहे थे और जब टुकड़ा गिर गया तो सब उस टुकड़े के पीछे लग गए कई इसी प्रकार ये संसार है अगर आपके पास कुछ है तो संसार दौड़ेगा इसको छोड़ दो ताकि संसार आपके पीछे पड़ेगा ये हमने कुरर से सीखा हमने एक बच्चे से सीखा दत्राज केजरीवाल कहते विदेहराज मैंने देखा क्या है? कि राम जी एक बच्चा था उसकी मां ने उसको मार दिया और वो रोने लग गए कांव काव करके रोने लग गए फिर मां ने उठाया भैया भैया जरा सा कहा बाबू बाबू कहा जरा सा और यो यो किया और हंसने लग गए तो कह देखो इस तरह रहना चाहिए न मारने का गम हो और न प्यार करने एकदम अपने को ठाठ के साथ रखो न तुम्हारे जीवन में मान हो और न अपमान हो ये हमने बालक से सीखा है राम जी हमने कुमारी से सीखा हो एक कुमारी कन्या थी उससे हमने सीखा उससे आपने क्या सीखा एक कुमारी कन्या थी राम जी उसके घर में वो लोग आए जो उस परिवार के लोग आए जिस परिवार से उसका ब्याह निश्चित हो गया था उस परिवार से उसका उस परिवार के किसी बालक से उसका ब्याह निश्चित हो चुका था अब वो लोग आए मां बाहर थे बाहर खाट तखत कुछ पड़ा होगा बैठ बात करने लग गए बात से कन्या को मालूम हो गया कि आए मेरे ससुराल से हैं। और घर में चावल है नहीं धान है तो उसने सोचा कि मां बाप आएंगे तुरंत इनको भोजन कहां से देंगे अपमान हो जाएगा तो अच्छा हो कि जब तक मां बाप आए तब तक, तक मैं धान कूट लू तो धान रखा ओखली में और मूसल डालने लग गई हाथ में चूड़ियां पहनी थी संग तो वो चूड़ियां खनखनाएं तो लगे सोचे क्या करें कि चूड़ियां खनखना रही है चूड़ियां खनखना रही ये लोग जान जाएंगे इनके घर में इतनी गरीबी है कि एक दिन के खाने के लिए चावल भी नहीं तो उसने सब चूड़ियां उतार दी दो चूड़ियां रखी तो वो खनखनाए तो लेकिन कुछ आवाज उसमें से भी निकले अंत में उसने दो में से एक एक को निकाल दिया और एक रह गई अब टूटने लगी आवाज आवाज कुछ न हो श्री दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि मैं उसको देख रहा था और कर करके मैं समझ गया और समझ के मैंने कहा कि साधु को कैसा रहना चाहिए के बासे बहु नाम कलाहा बहुत लोगों के झगड़ा होगा न तेरी के होगा बासे बहु नाम कलाहा बहुत लोगों में झगड़ा होगा अच्छा भाई कोई न कोई तो एक साथ में हो तो वार्ता मध्य दोये और अभी जो दो भी होंगे तो बातचीत होगी कहो भाई राम जी कैसा रहा ने? सीताराम जी कैसी रही वार्ता तो मत दे दो और इसलिए साधक को चाहिए एकाकी जीवन व्यतीत करे महाराज विविध देश सेवित्व और अखिर जन विविध देश से भी हो जाए इसको कहते हैं ये मैंने कुमारी के कंकर से चीख रहा राम जी एक बाड़ बनाने वाला था सीताराम उसके सामने से राजा की सवारी निकल गई उसको पता ही नहीं चला इतना मस्त था इसी प्रकार अपने ठाकुर के कंकरे में इतने मस्त हो जाओ कि आपको पता ही नहीं चले कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है हमने सांप से बहुत सीखा मार सांप से क्या सीखा कि हमने सांप से सीखा कि अनारंभ अनिकेत अमानी अनारंभ हो जाओ अनिकेत हो जाओ ये मठ मंदिर के चक्कर में ज्यादा मत ठीक है गुरुओं के द्वारा अगर आज्ञा मिल गई है कि इसको, इसको सेवा करो उसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं उसमें लेकिन उसमें असंघ भाव से अनाशक्त भाव से लेकिन स्वयं निर्माण मत करो स्वयं निर्माण मत करो क्यों, क्यों महाराज ये जती धर्म है ये विशुद्ध यती धर्म है जो मैं कह रहा हूं ये जो मैं कहने जा रहा हूं विशुद्ध गृहस्थों अपने लिए बस वही ये विशुद्ध यति धर्म सांप अपने घर में नहीं रहता महाराज और साफ कभी घर बनाता नहीं बनाता सांप घर में रहता सांप बिल में तो कहते सांप की बिल है सांप रहता बिल में है लेकिन बिल बनाता नहीं बनाता चूहा है वो चूहा बनाता है राम जी चूहा की बिल बड़ी गंभीर लंबी होती है हमारा हाँ भीतर बोछ रही चूहा बनाता है दिल और साफ जाता है चूहे वो करता है समाप्त और वहां पर ठाट से निवास करने का है इस सांप से मैंने सीखा क्या करोगे बनाकर के कोई भी कहीं पर भी रह जाओ रह जाओ ठाक के साथ राम जी सर्पह पूर्ण नाभी पूर्ण नाभी मैं मकरी मकरी से हमने सीखा राम जी मकरी अपने तो जाला डालती है और अपने उसमें बिहार करती है और अपने उसको लीम देती है कभी देखा मकरी जाला बनाती भी है जाला में बिहार भी करती है जाला लीन भी लेती है यही परतत्व तो है ठाकुर का यही स्वरूप है कि ठाकुर इस सृष्टि का निर्माण करता है इस सृष्टि में बिहार करता है और सृष्टि को अपने आप में लीन भी कर लेता है हमने महाराज उससे सीखा हो क्या नाम उसका वो जो भृंगी है भृंगी भृंगी से सीखा कि शब्द सब भगवन नाम जब करने से जाति का परिवर्तन हो जाता है ठाकुर के जाति के हो जाओ ये हमने उससे सीखा इस तरह से मेरे बहुत से गुरु हैं मेरे बहुत से गुरु हैं ऐसा कहते हुए भगवान कहते हैं हे hey उद्धव जी जीव तीन प्रकार के होते हैं बद्ध होते हैं मुक्त होते हैं और भक्त तीन प्रकार के जीव तो बद्ध किसको कहते हैं कि व्याख्या तो बड़ी लबड़ी चौड़ी है उद्धव एक शब्द में सुन लो बद्ध किसको कहते हैं मुक्त किसको कहते हैं क्यों विद्यायुग शतु नित्यवद्धा जो अविद्या से संपन्न है अविद्या से युक्त है वही तो नित्यवद्ध है और जो विद्या से युक्त है वही नित्य मुक्त है जो विद्या माया के चक्कर में है वो तो नित्य मुक्त है और जो अविद्या माया के चक्कर में है वो नित्यवद्ध है अच्छा भक्त कौन है कि भक्त वह है श्रद्धालुर् में कथा श्रण्वल सुभद्रा लोक ही गायन अनुस्मरण कर्म जन्म चाभिनयन मुहू जो मेरी कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने जो मेरी कथा संसार को पवित्र करने वाली है और मेरे नाम मेरे नाम का संकीर्तन करे मेरे गुणों का स्मरण करे हा? और मेरी लीला का अभिनय करे मेरी लीला का अभिनय करे है न अभिनय अभिनयन मेरी लीला का अभिनय अभिनय अभिनय करें तो अभिनय कैसे करें कि चार बन जाओ हा? और एक बन जाओ कृष्ण जी महाराज एक बन जाओ यशोदा जी हा? और एक बन जाओ बलदाऊ जी अपन साथ साथ लीला करो भगवान मैं हो जाओ तुम्हारा भगवान में कभी लीला किया? किया नहीं किया तो नहीं आएगा बस कभी लीला करके देला मैं हूं हमने किया हम किया है ना तो लीला वय बन जाता है महाराज उस समय उसको मालूम पड़ता है कि भगवान है भगवान का चरित्र कितना सुंदर अभी नहीं देखो जो वियोगी व्यक्ति है ना हम सब वियोगी ही हैं वियोगी है लेकिन वियोग का अनुभव आप नहीं कर पा रहे हैं हो तो वियोगी लेकिन वियोग का अनुभव नहीं कर पा रहे वियोग का अनुभव होना ही जीवन का लक्ष्य वियोग का अनुभव होना ही एक भक्त के सामने ठाकुर प्रगटे तो ठाकुर ने कहा वरदान मांगो तो क्या आप पहले बताओ देोगे क्या तो क्या मेरे पास दो है दो में से एक दूंगा तो क्या दोगे क्या मेरे पास वियोग भी है मेरे पास संयोग भी है तुम लोगे क्या तो क्योंकि दो में एक मिलेगा क्या एक मिलेगा तो क्या फिर हमको भी होगा देवे महाराज संयोग अपने पास है. संगम बीरह विकल्पी संगम बीरह विकल्पी वरमी है संगम उसको विराह नहीं ये बीड़ा दे दो कहने का भाव कि हम नहीं रहेंगे तो पीड़ा हो ही जाएगा कहीं नहीं होगा। समझ लो ये उपासना का रहस्य नहीं हो है तो आपके पास किसी के पास ठाकुर नहीं लेकिन आपको विराह का अनुभव हो होता है एक दिन के लिए पत्नी चली जाए तो जान खा लेती हो हैं? एक दिन के लिए ही चले जाए गोद के हैं? मेरा बेटा चला गया मेरा बेटा चला गया टेलीफोन पर टेलीफोन क्यों क्यों होता है वो वियोग है वो बेटे का वियोग पत्नी का वियोग पति का वियोग भाई का वियोग इसको कहते वियोग कभी ठाकुर के लिए भी टेलीफोन किया कभी ठाकुर के लिए भी पूजा कर लिया आरती दिखाई दिया दूध दिखाई दिया है और चीनी का भोग लगाया दिया स्वयं रसुल्ला जमा लिया हाँ हाँ खैरा हंसने की बात नहीं रोने की बात चीनी का भोग लगाया ठाकुर को स्वयं रसुल्ला का भोग लगा रहे क्या महाराज जी हमारे यहां प्याज बनती है इसलिए भोग नहीं लगता सैकड़ों लोगों की कहानी है और मैंने सैकड़ों लोगों को यही कहा कि तुम डूब भरो चिल्लू भर पानी में है कि ठाकुर कहते हो कि ठाकुर रखे हो ठाकुर के अस्तित्व को स्वीकार करते हो और कहते हो मैं तो प्याज खाता हूं इसलिए भगवान को भोग नहीं लगता है? तुम खाओगे प्याज और फलाना और ठिकाना और ठाकुर को कच्ची चीनी का भोग लगा दो और कहते हो कि मैं तुम वि है ऐसी बातें विकार ऐसी भक्ति में महाराज ठाकुर को न मानने वाले तुमसे अच्छे कि नहीं तो मानते और तुम ठाकुर को मानते हो ठाकुर का अपमान करते हो सूखी चीनी चरमाने के लिए रख देते हो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए ठाकुर को वह भोग लगाओ जो तुम पाते हो ठाकुर अगर नहीं पाते तो वह पाओ जो ठाकुर पाते ऐसी वस्तु कभी ना पाओ जिसको ठाकुर नहीं पाते ऐसी वस्तु कभी न लगाओ ऐसी वस्तु कभी न बनाओ जिसको ठाकुर को भोग न लगा सके। ठाकुर को भोग न लगा सको ऐसी वस्तु कभी मत बनाओ। ठाकुर के सामने थाली रख दिया घंटी लगा दिया चले ठाकुर को इतना समय तो ठाकुर घृण तो, तो कर सके, उसको सूंघ तो सके कम से कम तुमने सूंघने का भी अवसर नहीं दिया कहा तुमको ठाकुर प्यार अलग तो सबसे ठाकुर है लेकिन ठाकुर का वीरा किसको ठाकुर का वीर किसको है विरह की याचना करो ठाकुर हमको वीरा का अनुभव कराओ हमको विरह का अनुभव कराओ हम तुम्हारे लिए रोए हम तुम्हारे लिए कल्पे ऐसा संगम विरह विकल्पे बरमीय विराह न संगम विरहानुभूति ही साधक के जीवन का लक्ष्य है जिस साधक के जीवन में विरहानुभूति नहीं हुई वो साधक दो कौनि जब साधक है हा? तो दम्बी राम जी अभिनयू तो जो अब विरही विरही व्यक्ति के लिए जो भगवत प्राप्ति का साधन है वो क्या है भगवन लीलाकरण भगवन लीलाुकरण इत्युन्मक्त बचो गोप्या कृष्णान्वेषण का कातरा लीला भगवतस्ता युचकृष तदात्ता भगवान का लीला अभिनय जो है वो ठाकुर के मिलने का साधन है श्रद्धालुर्मे कथा श्रृणवन सुभद्रा लोक पावनी गायन अनुस्मरण कर्म जन्म चाभिनयन मुहु वो नित्यबद्ध हो गया नित्य मुक्त हो गया और ऐसा भक्त नित्य भक्त है राम जी ठाकुर सत्संग के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं उद्धव जी नरोधरे तिमा जोग न स्वाध्याय तप त्याग इष्ठापूर्त दक्षिणा व्रत जज छंद तीर्थ नियम यम ये सब मुझको अवरुद्ध नहीं कर सकते बने मुझको घेर नहीं सकते जितना मुझको सत्संग मिल अरे सत्संग मुझको घेर लेगा, मैं कहीं निकल नहीं पा ऐसा सत्संग है यथावरुन्धे सत्संग सर्वसंगा बहु ही मान इसके बाद ठाकुर ने भक्ति योग की महिमा का वर्णन किया है ठाकुर ने विभिन्न प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया अणिमा महिमा गरिमा लघमा प्राप्ति प्राकामी सित्व वसित्व ये प्रकार की सिद्धियां तो हैं ही इसके बाद सीढ़ियों के विस्तार में जाओगे तो अट्ठारह प्रकार की सिद्धियां हैं भगवान ने अपने विभूत योग का वर्णन किया कि संसार में तुमको जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है और जिस पर तुम अंगत हो रहे हो मैं ही और कोई दूसरा नहीं राम जी जिसके ऊपर भी तुम्हारा मन लगा है या जिसके बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता है मैं महाराज रोटी पाए बगैर गुजारा नहीं महाप्रसाद पाए बगैर गुजारा नहीं दाल बनेगी जरूर सब्जी बनेगी जरूर नहीं तो फलाहारी बनेगा अब फल पाटे नहीं लोग अब तुम्हारा टूटू आटा बनेगा यानी पूरी बनेगी भठौड़ी बनेगा और सबके लिए जरूरत क्या होगी आग की होगी वो आग कौन है तेजस्थ, तेज, तेजस्थाना विभावशील आग में जिसके बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है? राम जी जल में ही हूं जिसके बिना तुम जीवित नहीं रह सकते पांच मिनट वो वायु में ही हूं जिसके बिना तुम ठाकुर की प्राप्ति कर नहीं सकते भगवान राम की भगवान राम की जिनके बिना तुम प्राप्ति कर नहीं सकते कौन है जी राम जी की प्राप्ति किसके बिना नहीं हो सकती है राम दुआरे तुम रखवा रे हो आज्ञा बिन पैसा तो किम पुरुषाणाम हनुमान आम हनुमान है ना इस प्रकार से जितने बड़े बड़े दिखाई पड़े जिनके बिना तुम रह न सकोग ठाकुर मतलब ये तो कहने का फिर वरणाश्रम धर्म का निरूपण किया है मानतप्रस्थ सन्यासी के धर्म का ठाकुर ने निरूपण किया ज्ञान कर्म भक्त योग का निरूपण किया और ज्ञान कर्म भक्त योग का निरूपण करते हुए रामजी भिक्ष गीत गाया है भिक्ष गीत का श्रीवादारायणी जी महाराज बड़े प्रेम से वर्णन करती हैं एक भिक्षु था मान अपमान कैसे सहो इसमें भिक्षुगीत का बड़ा सुंदर गान है महाराज मेरा तो मन था कि परसों तो तो तक तुमने सोचा था, तो मैं मैं था कि मैं भिक्षुगीत मैं सोई सोचा था कि मैं एक से निकालूंगा वो तो कल मेरे से कुछ भूल हो गई निकल गया है ना तो भिक्षुगीत भिक्षुगीत का बड़ा बढ़िया वर्णन है बहुत बढ़िया मान अपमान के सहने में मार मारे लोग पीटे लोग उस भिक्षु को सन्यासी को लोग मारे लोग पीट रहे और उसका पात्र छीन ले जाएं अरे मैं कहा कहूं उसके ऊपर थूक कहें उसके पात्र में मूत्र विसर्जन कर दें इतना तक सब करते थे लेकिन उसके मुखड़े पर कोई उदासी नहीं कहे तुमको लोग बड़ा दुख दे रहे हैं कहीं मुझको ये कोई दुख नहीं दे रहा है कै तुम्हारी तकदीर ऐसी कहे मेरी तकदीर भी बुरी रही है मेरा मन बुरा था मेरे मन के द्वारा ही सब हो रहा है